मुगल के लिए एक टेडी बेर एलन मेरी एल्फिन चित्र अध्याय सैंडिल बाजार का दिन अध्याय दो छापा मार गुरिल्ले, अध्याय तीन कठिन सौदेबाजी अध्याय चार दूध और मक्खन अध्याय पांच घर वापसी गुरिल्ले स्वतंत्र सैनिकों के समूह होते हैं जो सरकार की सेना पर अचानक हमले करते हैं अध्याय एक बाजार का दिन आज अल के एक छोटे से गाँव फैली में बाजार का दिन था पाको जल्दी करो, मारिया ने अपने पापो से भरे भालू से कहा हम पापा के साथ बाजार जा रहे मारिया की और भागी, वहाँ पर, पर पिताजी की गोद में हमारे लिए बैठने के लिए जगह जरूर होगी मारिया तुम कहाँ हो पापा ने पूछा पापा वो चिल्लाई रुके मेरे बिना नहीं जाए मारिया पापा के वैगन में चढ़ गई उसने वैगन में पापा के पुराने औजार रखे दिखे पापा उनके बिना कैसे काम करेंगे हम अभी नहीं जा सकते हैं पापा ने कहा तुम्हारी माँ अभी भी कुछ कह रही है माँ ने गुस्से में कहा देखो यह कोई मजाक नहीं है उन्होंने कहा बाजार में तुम्हें बच्चों के लिए दूध खरीदने की कोशिश करनी चाहिए साथ में कुछ मक्खन और अंडे भी माँ छोटे बच्चे तीनों को उठाए और आह भरी अगर हमारे पास कुछ मुर्गियां होती उन्होंने कहा मुझे पता है पापा ने कहा और वे वो हंसे एक गाय और भी अच्छी होती है। और एक घोड़ा इस पुराने खचर से अच्छा होता देखो ये कोई मजाक नहीं है आने कहा मैं उम्मीद कर रही हूं कि हमारी चीजों को जरूर कोई खरीदेगा माँ मार् ने कहा चिंता मत करो कोई हमारा सुंदर मेज जरूर खरीदेगा और कोई रंगीन पक्षियों वाला शॉल और हमारी मेज और कुर्सी भी जरूर खरीदेगा पापा ने कहा और पापा के पुराने औजार भी मार्या ने कहा बेशक कोई हमारी चीजें जरूर चाहेगा पापा ने माँ से कहा और अगर वो दूध का व्यापार करता होगा तो उसके पास बहुत सारा दूध और मक्खन भी होगा आटा याद रखना माँ ने जोर से कहा और थोड़ी चीनी भी लाने की कोशिश करना माँ मारिया हम सब कुछ लाने की कोशिश करेंगे अध्याय दो छापा मार गुर जैसे ही वैगन सड़क पर दौड़ी पापा ने अपना सिर हिलाया हम वो सब कुछ लाने की कोशिश करेंगे जो तुम्हारी माँ चाहती है लेकिन हमें अपनी चीजों को बेचना मुश्किल होगा लेकिन हमें बाजार से वो सभी चीज़ें चाहिए मारिया ने कहा हमें चीज़ों की जरूरत है पापा ने कहा लेकिन हमारे पास उन्हें खरीदने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी होनी चाहिए लेकिन अगर मैं छापा मारो की मदद करने वाले लोगों के लिए काम करूंगा तो सरकार मुझे गिरफ्तार कर लेगी इसलिए हमें बाजार से चीजें खरीदने के लिए पहले अपनी चीज़ों को बेचना पड़ेगा मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि कोई मुझे काम नहीं मिल रहा है कोई भी काम मुझे नहीं मिल रहा है अगर मैं सरकारी कारखाने में काम करूँगा तो छापा मारे छापा मार गुरे मुझे सजा देंगे पापा काश मैं कुछ मदद कर पाती मारिया ने धीरे से कहा पापा ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया लेकिन तू मदद कर सकती हो उन्होंने कहा तुम और तुम्हारा छोटा टेडी बेर मुझे हंसाता है पापा ने छापामारों को पीछे छोड़ते हुए फैलिस के बाजार चौक में प्रवेश किया छापामार गुरिल्ले मतलब ही नहीं दिखते हैं मारिया कहा जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे वे मुझ पर मुस्कुराए लेकिन पापो पापो को उनकी पस, बंदूकें पसंद नहीं आई अध्याय तीन कठिन सौदेबाजी परिवार की मदद की क्या कर है। सिर्फ पापा को ही काफी नहीं है फिर उसने कहा क्या आपको वो अपनी पत्नी की मेज के लिए चाहिए पापा ने पूछा मैं इसके बदले तुम्हें आटे की एक बोरी दूंगा उस आदमी ने कहा पापा ने हाँ मे सिर हिलाया और साथ में कुछ चीनी भी उस आदमी ने कहा पापा ने कहा बढ़िया मुझे यह सौदा मंजूर है पापा ने उसे मेजपोस दे दिया फिर आटे के बोरे और चीनी को अपनी गाड़ी में डाल दिया माँ खुश होंगी मारिया ने कहा उन्होंने उसे सिलने के लिए देर रात तक काम किया था यह एक अच्छी शुरुआत है पापा ने कहा सूरज गर्म हो रहा था फिर एक और आदमी उनके पास आया यह कुर्सी उसने कहा मैं तुम्हें उसके लिए एक फलिया और कुछ मक्काई दूंगा ठीक है पापा ने कहा तभी एक अन्य आदमी ने पापा से बात की यह आदमी मेरे औजारों के लिए दो मुर्गियां और एक बढ़िया नया फ्राइंग पैन देने को तैयार है पापा ने मारिया को बताया वो एक ऐसे किसान को भी जानता है जो मुझे कुछ काम दे सकता है मैं उससे जाकर मिलूंगा दूध के बारे में क्या मारिया ने पूछा और मक्खन और अंडे पापा ने हंसते हुए कहा मारिया हम पहले ही अपनी काफी चीजें बेच चुके हैं हमारे पास केवल टेबल और सॉल ही बचा है मारिया ने पाको से कहा हमें वो दूध कैसे मिलेगा जो माँ बेबी के लिए चाहती है धूप तेज हो गई लेकिन पापा नहीं लौटे किसी को शॉल चाहिए मारिया ने पाको से कहा रुको शायद यहां से किसी को शॉल दिखेगा ही नहीं फिर मारिया ने शॉल को बैगन के ऊपर फैला दिया एक आदमी ने शॉल पर कड़े चमकीले पक्षियों को देखा सुंदर उसने कहा मैं उसके बदले में तुम्हें यह अंडे दूंगा मारियो ने पाको का हाथ दबाया फिर उसने पापा की तरह सर हिलाया सिर हिलाया तुम इस तरह का व्यापार करने के लिए अभी बहुत छोटी हो उस आदमी ने कहा इसलिए साथ में मैं तुम्हें यह आटा भी दूंगा मारिया ने सिर हिलाया आपका धन्यवाद यह एक बढ़िया सौदा है उसने पाकू के पंजे पर ताली बजाई हमें कुछ और आटा और अंडे मिले हैं पापा को बहुत गर्व होगा अध्याय चार दूध और मक्खन एक युवा जोड़ा दूध के डिब्बों से भरी गाड़ी को खींचकर मारिया के पास से गुजरा आज तुम्हारे पास क्या है आदमी ने विनम्रता से पूछा हमारे पास यह मेज है मारिया ने कहा हमें एक मेज चाहिए आदमी ने कहा उसकी पत्नी ने हामे सिर हिलाया मारिया समझ गई कि उसे तीनों के लिए दूध मिल जाएगा फिर महिला का चेहरा खिल उठा जरा देखो यह मिगुल के लिए मारिया तेज धूप में एकदम जम गई वो पति पत्नी पाकू को घूर रहे थे हमारे बेटे ने हमसे एक टेडी बेयर लाने की भीख मांगी है आदमी ने कहा क्या तू हमसे अपने टेडी बेयर का व्यापार करोगी मारिया कहना चाहती थी कि पाकू उसका दोस्त था और उसके बिना रह नहीं सकती मैंने मिगुल के लिए एक भालू बनाने की कोशिश की थी महिला ने कहा लेकिन वो केवल कपड़े का था मिगुल ने कहा कि वो असली भालू नहीं था मिगुल को सैनिकों ने चोट पहुंचाई अब वो दौड़ और खेल नहीं सकता वो केवल एक वाला भालू चाहता है, हमने कई की है लेकिन दुकानों में उसकी कीमत बहुत अधिक थी मिगुल हमारा इकलौता बेटा है आदमी ने कहा अगर दुकान से खरीदने की मेरी औकात होती तो मैंने उसे कब का खरीद लिया होता लेकिन मारिया ने बेबी टीनो के बारे में सोचा क्या बंदूक वाले सैनिक कभी उसके घर भी आएंगे तुम तो उसके लिए क्या लोगी महिला ने पूछा उस चढ़ी बियर के लिए महिला की आवाज में आशा थी इस मेज और भालू के लिए मारिया ने धीरे से कहा उस आदमी ने कहा दो पाउंड मक्खन चार पाउंड पनीर और दूध महिला चौंक गई और बोली हम उनके लिए इतना नहीं दे सकते उस आदमी ने कहा मिगिल के लिए हम वो जरूर कर सकते हैं ठीक है मारिया ने कहा फिर उसने अपना भालू महिला को दे दिया मैं उसे पाको बुलाती हूँ मारिया ने कहा मिगुल उसे कोई दूसरा नाम दे सकता है धन्यवाद महिला ने कहा मारिया को महिला के हाथों में पाको को देखकर अच्छा मारिया को महिला के हाथों में पाको को देखकर अच्छा नहीं लगा अध्याय पांच घर वापसी दूध और पनीर और मक्खन और अंडे देखकर पापा नाचने लगे बहुत बढ़िया वो चिल्लाए मुझे तुम्हें हर बार बाजार में लाना चाहिए फिर पापा ने मारिया से पूछा तुम्हारा नन्ना भालू कहाँ है क्या तुमने उसे खो दिया है मारिया ने आंसू रोकने की बहुत कोशिश एक छोटा लड़का था मारिया ने कहा उसकी माँ ने कहा कि उसे एक भालू की जरूरत थी क्योंकि वो अब दौड़ और खेल नहीं सकता था तो इस तरह तुमने बढ़िया सौदा किया पापा ने कहा और फिर उन्होंने एक आह भरी मारिया क्या तुम पक्की तौर पर अपने टेडी बेयर का व्यापार करना चाहती हो पापा ने पूछा नहीं तो मैं भी मैं अभी भी दौड़ तुम्हारा भालू वापस ला सकता हूँ मारिया ने मुस्कराने की कोशिश की लेकिन वो मुस्कुरा नहीं पाई क्योंकि उनको भालू की बहुत जरूरत है और मैं अब उस खिलौने से खेलने के लिए बहुत बड़ी हो गई हूँ उसने कहा अब मुझे अपने परिवार की मदद करनी चाहिए पापा ने उसे अपने गले लगाया और कहा मारिया तुम हमारे परिवार का दिल हो घर वापस जाते समय मारिया पापा के शरीर से सटकर बैठी उसे अपने प्यारे पाको की बहुत याद आ रही थी उसने माँ के बारे में सोचा वो काम करते करते कितनी झुंझुला गई थी जब माँ वो दूध पनीर और मक्खन को देखेगी तब वो मुस्कुराएगी मारिया ने कहा मुझे भी ऐसा ही लगता है पापा ने कहा मारिया ने सोचा कि पापा ने माँ और टीनों को हंसाने की कोशिश की पर इस समय पापा मुस्कुरा नहीं रहे थे मारिया ने पापा को फिर से गले लगाया अपने दिल में मारिया ने एक छोटे लड़के को पाकों के साथ खेलते हुए देखा। देखा अल अल युद्ध के बीच जी रहे थे यह युद्ध सरकारी सेना और विद्रोही सैनिकों यानी गुरिलो के समूहों के बीच लड़ा जा रहा था जो सरकार को बदलना चाहते थे गुरिला कहे जाने वाले इन विद्रोही सैनिकों का मानना था कि सरकार ने गरीब लोगों की समस्याओं अनदेखी की थी जबकि सेना सरकार का बचाव कर रही थी गुरिल्ला युद्ध के अंतर्गत खेतों गाँव और शहर की सड़कों पर लड़ाइया लड़ी गई गुरिल्ले छापा मार्ग ग्रामीण इलाकों में छिप जाते थे और सेना के सैनिकों पर अचानक हमला करते थे आम लोग जो सैनिक नहीं थे वे भी अक्सर इन हमलों में फंस जाते थे इसलिए कुछ लोग अल सलवाडोर छोड़कर भाग निकले और उनमें से कई अमेरिका चले गए उन्नीस के दशक में अल सलवाडोर ने अंतः एक नई सरकार बनाई बनी जिसमें गुरिल्ला और सेना के सैनिक दोनों शामिल हुए